शिवपुराण रुद्र संहिता अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ ध्यान देकर सुनो भद्रे जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है शैलजे जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता भाई एवं पुत्र के समान देखती है उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है पार्वती जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यवचार नहीं करती सदाचार में ही स्थित रहती है उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यवचार से बचने का प्रयत्न करती है उसे पूर्वकाल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है शिवे ये चारों प्रकार की पतिव्रताएँ समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली है अत्री की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था शैल कुमारी शिवे ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियाँ पतिव्रता हो जाएंगी देवी यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गए इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मीना को बुलाकर कहा महारानी जी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए इसे विदा कीजिए तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वसीभूत हो गई फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी मीना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई पार्वती के रोने से देवपत्नियाँ भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी सारी स्त्रियाँ वहाँ रोने लगी वे सबकी सब, सब अचे सी हो गई उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी पड़े फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था इसी समय अपने समस्त पुत्रों मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शिखर वहां आ पहुंचे, और मोहवस अपनी बच्ची को हृदय से लगा कर रोने लगे बेटे तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारम्बार मिलाप करने लगे तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा कृपापूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया पार्वती ने भक्तिभाव से माता पिता तथा तो गुरु को प्रणाम किया वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थीं माता मैना तो बहुत रोई भौजाइयाँ भी रोने लगीं जहाँ दशा भाइयों की थी शिवा की मां यही दशा भाइयों की थी शिवा की मां भाभियां तथा अन्य युवतियाँ बार बार रोदन करने लगी भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है